ब्रह्म विदधा पूर्व यो वे वेद प्रणोति तन्हमा तेमात्मु प्रकाशम मु शरण ओम शांति शांति शांति शंकर्यं केशवं बादराय सूत्रभाष्य वे भगवरो गुरात्मे मूर्ति भेद विभागिने विभागिनेोम व्यादेहाय दक्षिणा नम नमः शाति शांति शांति भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित आत्मबोध नामक प्रकरण ग्रंथ के पैंसठवें श्लोक की चर्चा कल हो चुकी है आज छठवें श्लोक से आगे का विचार हम लोगों को करना है ये बताया गया कि जगत से ब्रह्म तो अतिरिक्त है लेकिन जगत ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है अतिरिक्त कहा जाता है अन्य सत्ता अनपेक्ष सत्ता वाले पदार्थों को तो जगत की सत्ता की अपेक्षा किए बिना ब्रह्म स्वतः सत्ता वाला है इसलिए जगत से अतिरिक्त है और ये जो है आपका जगत ब्रह्म की सत्ता सापेक्ष सत्ता वाला होने से उसे ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है ये कहा जाएगा जिसकी सत्ता की अपेक्षा से जो वस्तु सिद्ध है उस वस्तु को जिसकी सत्ता की अपेक्षा करती है उससे अनन्य माना जाता है तो जगत ब्रह्म की सत्ता की अपेक्षा से ही सत्तावान होने से माना जाएगा जगत से जगत ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है लेकिन ब्रह्म को ब्रह्मत्व रूपेण प्रकाशित होने के लिए जगत की कोई अपेक्षा नहीं है इसलिए जगत से अतिरिक्त है ब्रह्मा और जगत का अधिष्ठान है जगत उसमें अध्यारोपित है अध्यारोपित तो जगत की प्रत्येक वस्तु के बाह्याभ्यंतर ब्रह्मा सच्चिदानंद रूप से अवस्थित होने से माना जाएगा कि यह सारा जगत सच्चिदानंद स्वरूप अद्वैय ब्रह्म ही है और यह सारा जगत सच्चिदानंद अद्वैय ब्रह्म स्वरूप ही प्रतीत होता है ज्ञान नेत्र से तत्व ज्ञान से लेकिन तत्व ज्ञान रूपी जो नेत्र है इससे जगत सच्चिदानंद स्वरूप प्रतीत होगा ये पूरा वाक्यार्थ यदि पूर्व पक्षी चौसठवें श्लोक के उत्तरार्ध में बताया हुआ ग्रहण करते शंका करने वाले तो शंका ही उपस्थित ना होती लेकिन ज्ञान नेत्र को तो भूल गए और शंका की कि यदि जगत का पारमार्थिक स्वरूप सच्चिदानंद अद्वे ब्रह्म ही है तो वह सबको क्यों गृहित नहीं हो रहा है अनुभव में नहीं आ रहा है ये आशंका चतुर्थ चौसठवें श्लोक के उत्तरार्ध का पूरा पूरा अर्थ ग्रहण न होने के कारण हुई कुछ अर्थ ग्रहण हुआ कुछ अर्थ छूट गया अर्थ ज्ञान तो इसका उत्तर देते हुए भगवान भाष्यकार ने कहा कि दो प्रकार के प्राणी हैं चार नेत्र हैं प्रत्येक को और उन चार नेत्रों में से तत्वज्ञान रूपी नेत्र जिसका खुला है उसे तो जगत सच्चिदानंद अद्वै रूप से ही भाषित होगा और जिसे तत्व विषयक अज्ञान है उसे कहा गया अज्ञान नेत्र उस अज्ञान नेत्र को जगत नाम रूप से ही प्रतीत होगा न कि सच्चिदानंद रूप से ये पैंसठवें श्लोक में बताया गया है सर्व सच्चिदानंद स्वरूप जगत है ऐसा ज्ञान चक्षु जो मनुष्य है वो देखता है ज्ञान चक्षु मनुष्य का मतलब हुआ आत्मज्ञ ब्रह्मज्ञानी तो ब्रह्मज्ञानी को उसका तत्व ज्ञान रूपी नेत्र खुला होने के कारण जगत सच्चिदानंद अद्वै ब्रह्म रूप से भासता है और तृतीय पाद में बताया जो अज्ञान नेत्र है यानी ने ज्ञान जिसको नहीं हुआ जो ब्रह्मात्म एकत्व विषयक अनुभूति से रहित है उसकी बुद्धि में ब्रह्मात्म एकत्व विषयक अज्ञान रूपी आवरण रहेगा उस आवरण से आवृत्त रहेगा ज्ञान नेत्र उससे उसे जगत जगत का जो अध्यारोपित स्वरूप है नाम रूप उस नाम रूप से ही भाषेगा सच्चिदानंद रूप से नहीं भासेगा इसलिए कहा कि अज्ञान चक्ष सर्वगम सच्चिदात्मान न इक्षते पूर्वाध से सर्वगम और सच्चिदात्मान इन दो पदों की अनुवृत्ति लानी है तृतीय पाद में भी तो पूर्वार्ध का जो एक वाक्य बना उसमें और उत्तरार्ध का जो एक वाक्य बना तृतीय पाद का उसमें अंतर केवल इतना है वहां ई क्षेत्र का कर्ता है ज्ञान चक्षु यहां न इ क्षेत्र का करता है अज्ञान चक्षु ने क्षेत्र तो तो ऐसा लिखा है तो नेेत तो तो तो आदिगुणों से गुण करके के नेक्षेत तो बना है तो ज ये करेंगे पदच्छेद तो न ई तो ये निकलेगा और वहां निरीक्षते ये हैं, तो है तो निरीक्षते में निरुपसर्ग है ईक्षते कहो या निरीक्षते कहो और लट लकार है और यहां लिंग लकार है जो न इक्षेत यहां पर लिंगलकार है और निरीक्षते में निरुपसर्ग पूर्वक इ शातु से लटलकार होकर के बना है तो इसे उदाहरण से बताने के लिए अज्ञान चक्षु को जगत उसके तत्व रूप से न भाषित होकर के अध्यारोपित रूप से ही भासता है इसे दिखाने के उदाहरण से समझाने के लिए उदाहरण बताया जैसे अंधा व्यक्ति सूर्योदय होने के बाद भी सूर्य प्रकाशित हो रहा है तब भी सूर्य को नहीं देख सकता क्योंकि उसको सूर्य का ज्ञान कराने वाला जो भौतिक नेत्र है वह है नहीं आवृत्त है सदोष है ऐसे ही तत्वज्ञान रूपी नेत्र जगत के तात्विक स्वरूप को दिखाता है वह अज्ञानी के पास नहीं है तो अज्ञानी को नहीं दिखेगा अब छठवे श्लोक में बताया जा रहा है कि अभी तक जो तत्पदार्थ का वर्णन हुआ उसका बार बार यानी वेदांत का बार बार श्रवण मनन निधिध्यासन रूप जो ज्ञान के अंतरंग साधन है एक बार प्रस्थान त्री जीवन में सुन ली जैसे भागवत कथा सुन लेते हैं लोग अपेक्षा करते परीक्षित की तरह अब हम धन्य हो गए मुक्त हो जाएंगे लेकिन पूछेंगे भागवत में कितने स्कंद है तो भागोत पूरी एक बार सुन लेने पर भी उनको तो मालूम नहीं होगा और सात दिन में सारे श्लोकों का अर्थ भी तो समझ में नहीं आएगा उन्हें समझाएगा समझाने वाला उतने मात्र से मुक्त होने की अपेक्षा करना कुछ सुना कुछ नहीं सुना ये पूरी नहीं होगी ना अपेक्षा अपेक्षा ही रहेगी ऐसे एक बार प्रस्थान तय जैसी तैसी सुन ली तो ज्ञान हो ही जाएगा ये कोई निश्चित नहीं है इसलिए वेदांत का श्रवण वेदांत अर्थ का मनन निधिध्यासन तब तक करना है जब तक श्रवण मनन निधिध्यासन का प्रयोजन ब्रह्मात्म एकत्व का साक्षात्कार नहीं होता साक्षात्कार हो जाए, तो फिर श्रवण मनन में की जरूरत नहीं है भूख शांत तो हो गई तृप्ति आ गई है तब भी खाते ही रहना फिर खाने की जरूरत नहीं है लेकिन जब तक पेट नहीं भरता सुधा की निवृत्ति नहीं होती चाहे तो दो फूल के चार फूल के दस फूलके जितने भी खाने पड़े खाने होंगे ना सुधानुवृत्ति तक यानी प्रयोजन की प्राप्ति तक साधन करना पड़ता है नहीं तो क्या होता है एक बार श्रवण करने से वेदांत का तात्पर्य अर्थ गृहित हो भी जाए तो वह तात्पर्थ एक बार गृहित करने के बाद फिर लग गए अपने व्यवहार में तो पहले से द्वैत की वासनाएं पड़ी हुई है द्वैत सत्यत्व की और फिर अभी आत्मज्ञान तो हुआ नहीं है केवल प्रमाण का तात्पर्य निश्चय हो गया है प्रमाण से वो तो अप्रोक्ष अध्यास का निवर्तक तो अप्रोक्ष ज्ञान होगा ना दृढ़ अप्रोक्ष में परिणत हुआ नहीं तो अनादि अनादिकालीन जो द्वैत सत्यत्व की वासनाएं हैं वे वासनाएं फिर से बुद्धि में अंकुरित होने लगेगी पल्लवित होने लगेगी पुष्पित होने लगेगी फलित होने लगेगी तो उसे क्या होगा फिर बुद्धि में जो वेदांत का तात्पर्य अर्थ गृहित हुआ था ब्रह्मात्म एकत्व, अद्वैत ओढ़क जाएगा और द्वैत ही सत्य रूप से भाषित होने लगेगा इसलिए साक्षात्कार उदय तक साधक को वेदांत कॉसुतेराम का नए वेदाचित नवसर अपि इस वचन के अनुसार होगा क्या निरंतर वेदांत का श्रवण मनन निरीध्यास कर्तव्य होगा इसे बताया जा रहा है छठवें श्लोक में श्रवणादिदीप तो ज्ञाना पारिता जीव सर्वलान्मुक्त स्वर्णवद्योतते स्वयं।, स्वयं तो श्रवणादि उद्दीप्तो ये विशेषण हैं का समझ लो और जीव का एक मुख्य विशेषण है सर्वमलान मुक्त और पूर्वा्ध में दो विशेषण है ऐसे तीन विशेषणों से युक्त जो जीव है वह स्वयं द्योत द्योतते तो जीव स्वयं द्योतते ऐसा एक वाक्य होगा तो जीव सच्चिदानंद रूप से स्वयं भाषित होता है यानी स्वयं प्रकाश सच्चिदानंद रूप ही है ना लेकिन ये कब होता है मैं के रूप में जीव सच्चिदानंद का ही निरंतर स्पुर रूप से अवभाषित कब होगा तो कहते हैं तीन विशेषणों के द्वारा बताया गया जो जीव का निर्विशेष स्वरूप है वह अच्छी तरह से उसके अनुभव में आएगा तब तो पहला विशेषण है ये जो श्रवणादि भी उद्दीप्त जीव में जो स्वर्ण है उस स्वर्ण स्थानीय है जीव तो स्वर्ण जैसे स्वतः शुद्ध ही है कि नहीं उसमें मलिन अन्य मिट्टी आदि के कारण थोड़ा मलिनता भले ही आ जाए अन्य धातुओं के या मिट्टी आदि के संसर्ग से बहुत दिनों तक मिट्टी में पड़ा रहा तो उसके लिए फिर सुनार अग्नि में उसे तपाता है और जितने भी उसे स्वतः शुद्ध सोने को मलिन करने वाले तत्व है वे अग्नि में जल जाते हैं तो सोना अपने शुद्ध स्वरूप से अवभाषित होता है ऐसे वर्तमान में जीव संसार दशा में अनुभव में तो आ रहा है लेकिन मिट्टी आदि में वर्षों तक पड़े हुए सोने के तरह अपने शुद्ध स्वरूप से अनुभव में न आकर के मलिन सा प्रतीत होगा मलिन प्रतीत हो रहा है विकारी प्रतीत हो रहा है राग रागद्वेशान प्रतीत हो रहा है ये सब अन्य के संपर्क से शुद्ध सोने में होने वाले जैसे दोष है ऐसे स्वतः शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप जीव में ये उपाधि के संपर्क से होने वाले दोष हैं। इन दोषों तो से युक्त प्रतीत होता है व्यावहारिक दशा में सोने को अन्य के संसर्ग से सदोष हुए सोने को जैसे अन्य के दोष को जलाने के लिए अग्नि में तपाना पड़ा ऐसे जीव को भी तपाना पड़ता है और काष्ट में अग्नि है कि नहीं जो काष्ट के गोडाम में रखा हुआ कास्ट है उसमें अग्नि है लेकिन वो अग्नि दो प्रकार का एक सामान्य अग्नि एक उद्दीप्त अग्नि प्रदीप्त अग्नि प्रगट अग्नि तो सोने को लकड़ी पर रखने मात्र से ही या बिना लाल किए हुए कोयले पर रखने मात्र से ही सोना शुद्ध होगा क्या जलते हुए प्रदीप्त अग्नि में डालना होगा तब दोष जलेंगे ऐसे कहते हैं सोने को क्या नाम सो, सोना प्रदीप्त हुआ ऐसे आपके जीव को भी प्रदीप्त होना पड़ेगा यानी अन्य दोषों से रहित होना पड़ेगा वो किससे होगा तो तत्वसी वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ शोधन पदार्थ शोधन करना होगा वो तत्पदार्थ शोधन त्व पदार्थ शोधन रूप अग्नि है और उस अग्नि से प्रदीप्त हो जाता है शुद्ध हो जाता है कौन दी ये जीव तत्पदार्थ शोधन कर दिया तो उपाधि के कारण सर्वज्ञता तथा सर्वशक्तिमत्ता जो तत्पदार्थ में प्रतीत हो रही थी वह तत्पदार्थगत दोष है और उपाधि निमित्त जितने भी गुण हैं, धर्म हैं, वो सब दोष कोटि में आएंगे उनिवृत्त हो जाएंगे तम पदार्थ में जो अल्पज्ञत्व अल्पशक्तिमत्व प्रतीत हो रहा है ये नहीं कि अल्पज्ञत्व अल्पशक्ति मत्व तो दोष है और सर्वज्ञत्व सर्वशक्ति मत्व व्यवहार में हमें अनुकूल लगता है इसलिए गुण मानते हैं लेकिन वो भी दोषी है स्वयं का जो स्वरूप है वही शुद्ध है तो उपाधि से अलग विचार से तत्पदार्थ को तम पदार्थ को समझना समझ ये ज्ञान है ये ज्ञान रूप अग्नि है और इससे जो साक्षी तथा निर्विशेष चेतन तत्पदार्थ इन दोनों में जिन उपाधियों के कारण भासता था वे वैलक्षण्य भेद उन उपाधियों से तो अलग कर दिया तो देखना होगा कहीं एक वस्तु स्वरूपत भिन्न होती एक दूसरे से तो ये जो तम पदार्थ की उपाधि तत्पदार्थ की उपाधि से अलग समझे हुए चेतन में स्वतः भेद तो नहीं है तो स्वरूपतः भेदक कोई न कोई विशेषता होनी चाहिए ना उसत तो कोई भेदक विशेषता उनमें है नहीं वो भी चैतन्य विचैतन्य इसलिए स्वरूपत एकत्व है दोनों में ये वाक्यार्थ होगा दोनों का शोधित तत्पदार्थ शोधित तम पदार्थ का परस्पर ऐक्य वाक्य अर्थ कहा जाता है वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का अन्वय अर्थ कहलाता है ना और यहां शोधित तो तदर्थ और शोधित तो तुम अर्थ का परस्पर अन्वय क्या होगा कोई भेद भिन्न वस्तु में होने वाला जो संबंध है अन्वय यानी संबंध वो नहीं होगा विषय विषय भाव संबंध या कार्य-कारण भाव संबंध ये सब नहीं होगा अभी तो ऐक्य संबंध होगा अभेद संबंध होगा और वो जो ऐक्य है ये है तत्वसी वाक्य अर्थ और उसकी अनुभूति ये होगी किससे तो बार बार बार बार तम पदार्थ का तत्पदार्थ का एक दूसरे की उपाधि से विलक्षण जो स्वरूप हैं दोनों का अपने अपनी उपाधि से विलक्षण वह एक सच्चिदानंद मात्र है ऐसा विचार करने से और इसी का युक्तियों से चिंतन रूप मनन करने से और फिर शोधित तत्पदार्थ से अभिन्न रूप से शोधित तोमर्थ यानी अहम के रूप में तत्पदार्थ का ग्रहण रूप निधिध्यासन ये तीनों बार बार करते रहने से क्या होगा कि जीव को माना जाएगा ये अंतरंग साधन रूप अग्नि में तपाया जा रहा है उससे एक दिन ऐसा आएगा चाहे इस जन्म में या जन्मांतर में बहुनाम नाम जन्म नाम अंत्य ज्ञानवान माम प्रपद्य होता है नन्म जन्मांतर तक साधना करनी पड़ती है और अंतरंग साधन तो आवृत्ति और सकृत उपदेशात तो ये एक ब्रह्म सूत्र में न्याय आएगा अधिकरण आएगा उसमें बताया जाएगा कि बार बार आवृत्ति करनी है उसी अभिप्राय से यहां लिखा श्रवणादि भी बहुवचन है और उद्दीप्त कौन जीव वो स्वरूपत ही प्रगट होगा अभिव्यक्त तो होगा उद्दीप्त तो होगा का मतलब अभिव्यक्त तो होगा चिदानंद रूप से अभियुक्त होगा ये कैसे हुआ तो कहते हैं ज्ञान अग्नि ज्ञानाग्नि परितापित श्रवण तो मनन निधि ध्यान से जो वाक्यार्थ अनुभूति हुई अहम् ब्रह्मास्मि ऐसी ये है ज्ञान रूपी अग्नि और इससे तपाया गया उसे जीव को और तपाने से उपाधि तथा उपाधि निमित्त तक जो भी विशेषताएं थी वो सब बाधित हो गई अबाधित रहा केवल सच्चिदानंद और उसी जो अबाधित स्वरूप है वो है तात्विक स्वरूप उस रूप से जीव स्वयं ही भासता रहेगा इसे उत्तरार्ध में कहा सर्वमला मुक्त तो समस्त जो उपाधि निमित्तक मल यानी दोष थे उन दोषों से रहित निर्दोषम ही समम ब्रह्म के अनुसार सभी दोषों से रहित एक रस जो ब्रह्म है शोधित तदर्थ उस रूप से वह अभिव्यक्त होता है सर्वमल मुक्त का अर्थ निकलेगा निर्दोष एक रस ब्रह्म रूप बन गया था ही उसका अपना वास्तविक जो स्वरूप है वह अभिव्यक्त हुआ और उस रूप से वह किसी अन्य से भाषित नहीं होगा स्वयं द्योतते द्योतते का करता है जीव सर्वमलन मुक्त जीव स्वयं द्योतते तो स्वयं ही सच्चिदानंद रूप से अवभाषित होगा वृत्ति व्याप्ति से जैसे ही आवरण भंग होगा तो आवरण अनावृत जो जीव है जीव का शोधित तदर्थात्मक स्वरूप है वो है सच्चिदानंद उस रूप से वह स्वयं स्पुरत होगा अब ये जो तत्वशी वाक्यार्थ रूप से अभिव्यक्त हुआ आत्मस्वरूप है वह क्षेत्रज्ञ होने से सारे क्षेत्र का अवभाषक है क्षेत्रज्ञ कहते हैं क्षेत्रम जानाती थी क्षेत्रज्ञ ऐसी उत्पत्ति करते हैं क्षेत्रज्ञ शब्द की तो क्षेत्र को जो जानता है उसे कहा जाएगा क्षेत्रज्ञ क्षेत्र को जानने वाला और जानने वाला अलग होता है जानने में आने वाली वस्तु से तो क्षेत्र है अनात्मा मात्र उपाधि मात्र तत्पदार्थ तो की उपाधि भी क्षेत्र है तम पदार्थ की उपाधि भी क्षेत्र है तो और उसे जानने वाला उससे अलग है वो कितने हैं क्षेत्र तो अनेक है उपाधिया और क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ एक है वो जो एक क्षेत्रज्ञ है वही समस्त अनात्म जात को अवभाषित कर रहा है तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति पहले बताया था और उसे कौन भाषित करता है तो वो तो भान्त है तमे वो भानतम है तो भांत का मतलब स्वयं प्रकाश है इसे और ये इस रूप से कौन भाषेगा मैं अहम आहमा, शुद्ध अहम अर्थ समस्त अनात्म जात का अवभाषक है और स्वयं प्रकाश है इस रूप में आत्मा का वर्णन सत्सठवें श्लोक में किया जा रहा है तो सत्सठवें श्लोक का उच्चारण कर लें हृदा काशोदितो हात्मा का बोध भानुस्तमोपहृत सर्व सर्वधारी व्यापीधारी सर्व भाती भाषयतेखिल तो जितने प्रथमात हैं वे सब आत्मा के विशेषण हैं आत्मा विशेष्य काचक शब्द है तो प्रथमांत कौन है हृदा का सोदित ये भी एक प्रथमांत है ना राम के तरह और बोध भानुह ये दूसरा और तमो अपहृत तमोपहृत तीसरा सर्वव्यापी चौथा सर्वधारी पांचवा ये पांच विशेषण हैं आत्मा के शुद्ध स्वरूप को परिलक्षित करने वाले इन पांच विशेषणों से विशेषण बोधक शब्दों से आत्मा का शुद्ध स्वरूप परिलक्षित होगा निर्विशेष स्वरूप निर्विशेष चित्रूप स्वरूप प्रकार परिलक्षित होगा तो आत्मा कैसा है तो कहते हैं हृदाकाशोदित बोध भानु तो हृदय रूपी आकाश में रिध, हृदय और आकाश इन दो पदों का हुआ कर्मधारय समास नीलंच तत्पलंच इति ये एकर्मधारे समास है ऐसे हृदय रूप जो आकाश तो हृदय शब्द के स्थान पर हित आदेश होता है तो हृद आकाश बना तो हृदय रूपी आकाश में हृदय आकाश में हरद आकाश में ये अर्थ निकलेगा उदीत का मतलब प्रकट हुआ वो कौन तो बोध भानु बोध है ज्ञान और वो बोध रूपी जो भानु है भानु यानी सूर्य जैसे सूर्य का आकाश में उदय होने पर भौतिक आकाश में अंतरिक्ष में उदित हुआ सूर्य अपने अवभास्य मात्र का अवभासक होता है स्वयं भी अवभासित होता है स्वयं प्रकाश है अपने से ही प्रकाशित होता है सबको प्रकाशित करता अपने प्रकाश्य को ऐसे हृदय रूपी आकाश में उदित हुआ जो बोधभान इसमें अहम ब्रह्मास्मि इस में अभिव्यक्त चेतन ये अर्थ निकलेगा बोध शब्द का अहम ब्रह्मास्मि एक वृत्ति उत्पन्न हुई तत्वमशी वाक्य से और उस वृत्ति से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी एक पक्ष है क्योंकि वृत्ति भी जड़ है अज्ञान भी जड़ है जड़ जड़ का विरोधी नहीं होगा विरोध होता है जो विलक्षण पदार्थ है एक दूसरे से उनमें तो वृत्ति और अज्ञान इनमें जड़ूप साम्य ही है वह लक्षण्य नहीं है और आत्मा तो चेतन है इसलिए चेतन आत्मा तो अज्ञान का निवर्तक हो सकता है बाधक हो सकता है लेकिन शुद्ध जो आत्म स्वरूप है वृत्ति में अनभिव्यक्त जो आत्म स्वरूप है जगत का अधिष्ठान वह तो अनात्मा जगत को जड़ वस्तुओं को सत्ता स्पूर्ति दे रहा है उनका साधक बना हुआ है तो सामान्य चैतन्य का भी कोई विरोध नहीं है जड़ के साथ अज्ञान के साथ अधिष्ठान भूत चैतन्य का तो फिर विरोधी कौन होगा तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुई वृत्ति भी विरोधी नहीं है और अनभिव्यक्त चैतन्य भी विरोधी नहीं है तो विरोधी होगा तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मी वृत्ति से अभिव्यक्त हुआ चैतन्य इस वृत्तिस्थ चैतन्य और वो अज्ञान को निवृत्त करता अज्ञान का नाशक होता है इसलिए भगवान ने गीता में बताया कि तेजा एवानुकंपाथ अहम अज्ञानजम तमः नाशा तो अज्ञानज तम है अध्यास कार्य विद्या और उसका कारण है मूल अविद्या उसे अज्ञान शब्द से लीजिए तो मूल अविद्या सहित तूल अविद्या को यानी अध्यास को कारण सहित अध्यास को मैं नष्ट करता हूं वृत्ति नष्ट करती है ऐसा नहीं भवन का मैं नष्ट करता हूं क्यों नष्ट करते हो अज्ञान को तो कहते है अनुकंपा अनुकंपा के लिए किस पर अनुक करने के लिए नष्ट करते हुए ज्ञान को तेषाम और तेष्याम का अर्थ है निरंतर आदर पूर्वक दीर्घ काल तक वेदांत श्रवन मनन निधि ध्यान रूप अंतरंग साधनों के अनुष्ठाता साधकों के ऊपर कृपा करने के लिए मैं उनके समूल अध्यास को निवृत्त करता हूं नष्ट करता हूं कैसे करते हो आप ही तो सत्ता स्फूर्ति दे रहे हैं आप ही तो अधिष्ठान है अध्यास के तो कैसे निवृत्त करोगे कहा ज्ञान दीपेन भास्वता तो भास्वत जो ज्ञानदीप है भाष का अर्थ प्रकाश रिया चेतन प्रकाश जो जड़ का विरोधी हो तो जड़ प्रकाश तो जड़ का विरोधी भी नहीं है इसलिए वो भास्वत ज्ञान दीप कहलाता है तत्वसी वाक्य में तत्वसी तो वाक्य से उदित हुई वृत्तिस्थ अहम अर्थ वो है ब्रह्म भास्वत ज्ञानदीप इसलिए ज्ञानदीपे भास्वता ना से आमी। कैसे तो कहते आत्म भावस्थ।, आत्म भावस्थ होता हूं का मतलब अभी तक अज्ञानी अपने आप को मेरे से अलग समझता था और अपने को मेरे से अलग और मुझे अपने से अलग समझता था तो आत्मा तो कहते है सो स्वरूप को तो तत्वसी वाक्य में से उत्पन्न हुई वृत्ति से वृत्ति में मैं आत्म रूप से अभिव्यक्त होता हूं और आत्मरूप से अभिव्यक्त हो करके समूल अध्यास को निवृत्त करता हूं ये गीता में कहा है भगवान ने इसलिए क्या होगा यहां तमो अपरित। ये भी आत्मा का विशेषण है आत्मा यानी परमात्मा और वे ही तमह शब्दित अध्यास के अपहरण करता है अपहर्ता है अपहरित शब्द का अर्थ है अपहर्ता, अपहर्ता यानी अपहरण करने वाला अपहरण करने वाला का अर्थ है बाधित करने वाला निवृत्त करने वाला किसको निवृत्त करते हैं तो तमह यानी समूल अध्यास को निवृत्त करने वाला आत्मा है <coughs> वो कौन सा आत्मा बोध भानु शब्द से परिलक्षित अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति में अभिव्यक्त चेतन वो आवरण का निवर्तक है वो कैसा है तो सर्वव्यापी वह संपूर्ण जगत में व्याप्त होना उसका शील है स्वभाव है सर्वम व्यापनोती तत्शील सर्वव्यापी ऐसी उत्पत्ति सर्वव्यापी शब्द की होती है तो सर्व शब्द से लेना अध्यस्तमात्र और उसमें अधिष्ठान व्याप्त है कि नहीं अंदर बाहर सबाहभ्यंतर है वो दिव्योमूर्त पुरुष सबाहभ्यंतरो अजह तो सब सबाभ्यंतर है का मतलब सर्वत्र व्याप्त है ये उसका शील है स्वभाव है स्वभाव अर्थ में निनी प्रत्यय है और सब वस्तुओं में बाह्याभ्यंतर रूप से अवस्थित हो करके क्या कर रहा है तो कहते है सर्वधारी सर्व शब्द का अर्थ है अनात्मा मात्र और उस अनात्मा मात्र को धारण करके रखने वाला वह सर्वधारी हो जाएगा का मतलब अधिष्ठान सत्ता देने वाला सर्वधारी कहेंगे अध्यास काल में सबको सत्ता देने वाला और सर्वव्यापी का अर्थ निकलेगा सब में सबका अवभाषक ऐसा जो आत्मा है वह भाति भाती का अर्थ है प्रकाशते स्वयं शब्द के ऊपर से जोर दीजिए स्वयं प्रकाशते स्वयं प्रकाश है और अखिलम जगत भाषयते संपूर्ण जगत को भी प्रकाशित करता है इस प्रकार अखिलम भाषयते से क्षेत्र को बताया गया अखिलम शब्द से लेना संपूर्ण क्षेत्र और उसे भाषाते नीनी प्रत्यय है ना मतलब तो प्रकाशित करता है और भाति से बताया गया स्वयं भाषते स्वयं प्रकाशित होता है तो वो अन्य का प्रकाशक है स्वयं प्रकाश है ये बात सत्सठवे श्लोक में बताई गई एक अंतिम श्लोक बचा है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे परसों कल तो अनध्या है कल अनध्या है ना और आज कल हनुमान जयंती हुई आज दीप दीपोत्सव है सायंकाल दिए जलाते हैं ना और सभी देवताओं की सनातन परंपरा में आराधना सनातनियों को करनी होती है तो आज महालक्ष्मी पूजन होगा सायंकाल तो जैसे स्वाध्याय पूरा होता है तो यहाँ आकर के थोड़ा दीप जलाने की तैयारी करनी है पांच बजे सूर्यास्त जल्दी होता है ना सभी के सभी आकर के थोड़ा तैयारी करेंगे और जैसे सूर्यास्त होने होना होता उससे आधा घंटा पहले भगवती महालक्ष्मी की पूजा होगी और दीप जलाने के बाद भगवती की आरती पूजा करके नियमित जो आरती है और मेहमान पाठा दिए वो बाद में होगा ओम पूर्ण मदह पूर्ण मिधम पूर्णा पूर्ण मुदचे पूर्णस्णमाय पूर्णमेवशिष्य ओं शाति शांति शांति शंकर शांति शंकरचार्यवं बादरायनम सूत्र भाष्य वंदे भगव मूर्ति भेद यो दक्षिणा मूर्तिद नमः ओम शांति शांति शांति, शांति।